जब कानून एक को देता है तो सबको देगा ना कानून है तो उसका फायदा लेना चाहिए ना बेवकूफी वर्ष बेचारे फंस जाए और जो जॉब वाले शराब पिलाएं सिगरेट पिलाएं उसको उस जॉब वालों को ठीक करना पड़ेगा ये साजिश है विदेशी ताकतों की कि भारत का जनरेशन डाउन रहे कै को डाउन रहे जॉब पे रखते कंपल्सरी ड्रिंक करना पड़ेगा मतलब आने वाली पीढ़ियों और तुम्हारी मानसिकता दबू रहे शराब पीने से बुद्धि मारी जाती है न करने योग्य कर्म करता आदमी पान मसाला भी एक नशा है अब जो पान मसाला खाते ना अपनी योग्यता उनकी भी दबी रहती थोड़ी भांग बसूरी सुरा पान उतर जाए प्रभात नाम नशे में नान का छका रहे दिनदार ओंकार का गुंजन करें पंद्रह पच्चीस मिनट रोज लोग भले दस घंटे पाँच घंटे पूजा पाठ करें मेरा साधक खाली पच्चीस मिनट ओंकार का गुंजन करे शांत हो वो पाँच घंटे वाले से आगे निकल जाएगा ऐसी साधना है अभी दस पंद्रह मिनट ये करवाओ थोड़ा पढ़ो ॐ ॐ परमात्मने नमः नमः बोले हे राम जी, यह संसार जो रस से युक्त लगता है सो भावना मात्र है जब यही भावना पलटकर आत्मा की ओर आवे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा देह इंद्रिय आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है वह आत्मा भावना से निवृत्त हो जाएगा आ, ये शरीर और इंद्रिया अपने आत्मा को नहीं जानते तो शरीर और इंद्रिया सच्ची लगती हैं। मूर्ख लोग समझते ये मैं हूं शरीर बीमार होता है तो मूर्ख बोलते मैं बीमार हूं मूर्ख कहीं के पैर में दर्द है बोले मुझे दर्द है पैर में है पेट में है सिर में है शरीर बीमार होता है हम उसको जानते हैं मन दुखी होता है उसको हम जानते हैं तो उसका उपाय करो लेकिन दुख के साथ और बीमारी के साथ जुड़ोगे तो दुख और बीमारी बनी रहेगी जल्दी से जाएगी नहीं दुख और बीमारी को जानने वाला है आत्मा परमात्मा से बने रहोगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा यही कारण है कि बापू बहत्तर साल में जवान और निबरे लोग पचास साल में बूढ़े साठ साल में बूढ़े कह को बूढ़े बनना Hmm? Hmm. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ज्यादा खाने से आदमी मजबूत रहता है गलत बात है हमने कल रात को नहीं खाया कई बार ऐसा रात को नहीं खाते दूध भी नहीं लेते पहले का जो खाया वो बच जाए थोड़ा रेस्ट मिले पेट को तंदुरुस्त रहे खा खा खा चॉकलेट मिठाइयाँ हलवाई की दुकान साक्षात मौत की दुकान विवेकानंद बोलते थे गिफ्ट पैकेट ये वो हम काय को खाए बोले बढ़िया है पैसे तुम्हारे पेट हमारा क्यों खराब करें बाढ़ तो दूसरे का पेट क्यों खराब करो चॉकलेट टॉफिया सारी चूड़ियाँ अच्छी दो चार सोने की चूड़ियाँ होनी चाहिए हेल्थ के लिए एक रंबर है रबर प्लास्टिक फुरपाथी लोग पहनते हैं आजकल फैशन गरीब कंगले होते हैं वो प्लास्टिक की पहनते हैं सोने की चूड़ियाँ पहनने से ऊर्जा आती है शरीर में समझ गया सोने की चूड़ियाँ बना दें ये सब फिकवा दे गरीबों को मारते ठीक है पच्चीस सोने महीने आजकल फैशन चल पड़ा है लेकिन तो प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो जूपर पट्टी वाले पहने का कितनी हे राम जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ निरस हो जाएंगे और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्न व जनोगे मोती की माला तुलसी के माला पहनने से वायु की पाचन की ब्लड की तकलीफ नहीं आती तंदर और तुलसी की माला पहन के जो भी जब तब करेंगे हजार गुनाफल होता है तुलसी की माला पहने गुरु मंत्र जब करें हजार गुनाफल होता है ये समुद्र में से मोती निकलते वो कोई भगत है उसने दिया सच्चे मोतियों के माला है ऐसा मिलती भी नहीं देखने को बहुत वजन है इसका तो पता नहीं से पता चल जाता है सच्चे मोती बात है दस पाँच पचास रुपये की माला है तो सच्चे मोतीयों के माला है कभी कभी पहनता हूं तो मोती का धंधा करते ना उन लोगों ने दिया बाजार में तो जैसा ग्राहक मिले ऐसे में बेचते कोई मोती बेचने वाले को पूछा तो बोले ये तो बहुत महंगी लाखो है लाखों रुपए की है। हैं क्या ये तो पत्थर है लाख का भी होता है दो, दो सौ का भी होता है जैसा लेने वाला इसमें तो बहुत ऐसे ही चलता है। जगत की तब तक प्रती है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ कि रसम बनती है रसम अखन में डाल के खाए गर्मी दूर हो जाए बहुत शक्तिशाली होता है मेरे को कोई जरूरत नहीं ऐसे ही शक्ति है तुलसी के बीच से शक्ति खूब आती है आठ सौ बीमारी मिट्टी फिर मोती की प्रसम कौन बना मोती पिश्ती बोलते हैं, है कहा है। अरे तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है तो जरा धीरे बोलता हूँ इसमें क्या है ये तो संसारी बात है जिनके लिए बोलता हूँ वो सुन लिया बस हो गया सबको सुनने के लिए बोलूंगा तब ऐसा बोलूंगा दुला दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बरा है कला दुला दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बरा जय मंगल देवता हो चलो पढ़ोराम एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता प्रमाद जो समझना चाहिए वो नहीं समझते जो पाना चाहिए वो नहीं पाते जो जानना चाहिए वो नहीं जानते उसी से सारे दुख है प्रमाद से ही दुख होते हैं कानपुर हम्म जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने रूप का साक्षात्कार हुआ है वह फिर गर्भ में नहीं आता ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास से एक क्षण के लिए भी अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव हो गया फिर उसको दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता एक क्षण के लिए भी काई हट गई और शुद्ध पानी दिख गया तो उसका अज्ञान नहीं होता ऐसे अपना शुद्ध असली मय अनुभव में आ जाए ऐसा आंखों से नहीं दिखता समझना है जो मन में आता है बुद्धि में आता है इंद्रियों में आता है वो सब माया है देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथना ही ये सब इंद्रियों में जो दिखता है सब वो हो हो बदलने वाला है लेकिन इंद्रियों से जो नहीं दिखता और मिटता नहीं वो चैतन्यमय स्वरूप में वही अपना उपाय है शरीर को मैं मानते और शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरी मानते सारी उम्र गधा मजूरी कर करके थक जाते हैं। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता जीवन भर सुबह से शाम तक जीवन से मौत तक दुख को हटाते सुख को थामते लेकिन सरप्लस दुख ही रह जाता है सरप्लस में दुख ही रह जाता मरते समय भी दुख लेके जाते हैं मूर्ख लोग निबड़े कहे को दुख लेना मिथ्या जगत है होता रहेगा अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसको रोजी रोटी मिलती रहेगी कुपात्र है।, रहे है तो तुम्हारे पैसे गलत रास्ते डालेगा तो तुम नरक में पड़ोगे बेटों के लिए करूं फलाने के लिए करूँ हरे आत्मज्ञान पाने के लिए जन्म में लाए वो छोड़ के जो भी करते हैं आखिर में दुखी होके मारते हैं जो करना है वो करते नहीं हैं जो नहीं करना है चलेगा उसी के पीछे लगे नानक जी ने ऐसे लोगों को ना दिया लिया है करणू हथो सो ना कियो पढ़ो मोह के फंद कह नाने का समय रम गयो अब क्या रोहत अंध जो आत्मज्ञान करना चाहिए ध्यान करना चाहिए गुरु की सेवा करनी चाहिए वो तो किया नहीं पैसे कमाया रखा वो ऐसे जो छोड़ के मरना है उसी के पीछे मर गया कर नु हतो सो ना कियो पड़ो मोह के फंद कहना अन कर समय रम गय अब क्या रो बता अंदर मरते समय रोते पछताते जो करना चाहिए वो करते नहीं जो जानना चाहिए वो जानते नहीं जो पाना चाहिए वो पाते नहीं जो छोड़ के मरना है वही पाते हैं वही संभालते है। जो मरने के बाद भी रहता है उसका ज्ञान पाना चाहिए मरने के बाद भी जिसकी मौत नहीं होती उससे संबंध जोड़ लेना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए जो मरने वाली चीज़ों में मरने वाले शरीर में ममता करते नई नई शादी करते तो बेवकूफ़ समझते कि आह पति का शरीर तो मानो अमृत के घड़े से बना पति समझता है तेरे बिना भी क्या जीना वो मूर्ति प्राणनाथ प्राणनाथ वो बोलता है चंद्रमुखी बाद में बुढ़ापे में लड़ते हैं रान तू तो ज्वालामुखी है और वो अनाथ हो जाता है कहराता रहता है जवानी में जो ज्यादा शारीरिक संबंध करते हैं उनका बुढ़ापा बीमारी और झगड़ों में जाता है इसलिए संयम से रहने के लिए बेटी एक दो महीना ससुराल रहती तो दो तीन महीने माक रखते थे वो जमाना था आजकल तो बस शादी के पहले ही सत्यानाश फिर तलाक देते रहते पापी मूर्ख लोग एम बी ए पढ़ी लड़की बयालीस लाख रुपया दहेज में खर्चा हुआ बाबा चार महीने का घर रख के वो छोड़ गया छोड़ दारूढ़िया है एम बी ए पढ़ा है लड़की 30 कमाती हो 35 कमाता है मारपीट करता है तो ना लेते तेरे एम बी ए पढ़े को नहा लेते तेरे को ग्रेजुएशन करने को पत्नी को नहीं संभाल सकता अपने स्वास्थ्य नहीं संभाल सकता अपनी माँ भी रो रही है बाप भी रो रहा है सासू भी रो रही है ससुराल भी रो रहा है तो क्या जखमा पढ़ के विदेशियों की नकल किया ड्रिंकर बन गया सारा परिवार धस नस हो गया दो परिवार की तबाही करी अब तो वो रोता हुआ मेरे पास आया लड़की का भाप बयालीस लाख रुपए भी गए लड़की गर्भवती घर में अबोर्शन कराएंगे तो भी पाप लगता है घर में बच्चे वाली माँ बेटे बच्चे वाली बेटी को कब तक रखेंगे मुसीबत करिए न भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें संयम से रहो पढ़ो संसार का बीज अहंकार है कल दो डॉक्टर आए थे पत्नी भी डॉक्टर पति भी डॉक्टर बोले हमको दो साल का ब्रह्मचर्य अब अभी अभी तो शादी हुई है बोले हम ब्रह्मचर्य है ऐसी जिंदगी होनी चाहिए शादी लिया तो एक दूसरे के शरीर की जवानी की सत्यानाश करने के लिए लिया गया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 ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है जैसे पानी भरने के रस्ते से पत्थर की शिला घिस जाती है वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट होता है बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है रस्सी से पानी खींचते तो शिला भी घिस जाती है ऐसे अभ्यास करने से तो पत्थर घिस जाता है तो अपनी बुद्धि क्यों नहीं बढ़िया मैं धनी हूँ मैं दुखी हूँ अरे मैं चैतन्य हूँ दुख सुख मन का भाव है धनी निर्धनता ये कल्पना है यह अभ्यास करना चाहिए मैं साक्षी हूँ मैं चैतन्य हूँ ऐसा अभ्यास करना चाहिए मैं दुखी हूँ मैं माई हूँ मैं बाही हूँ मैं फलानी हूँ ये क्या पागलों जैसा अभ्यास माई भाई शरीर है दुख सुख मन में इसको जानने वाला मैं चैतन्य हूँ ऐसा अभ्यास करना चाहिए आत्मा चैतन्य परमात्मा भी चैतन्य तो परमात्मा की जात हमारी जात एक है काय को दुखी होना काय को विकारी होना काय को परेशान होना आवाज न दो वापिस हा जी कहाँ है सेवा में वापिस सदा अनुभव रूप जो आत्मा है उसका विचार करो मैं कौन इंद्रिया क्या है गुण क्या है और संसार क्या है ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षीभूत हो इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ जब अहंकार नष्ट होगा तब कलना नहीं फुरेगी अज्ञान रूपी गड्ढा संसार है उसमें पदार्थ के की सदभावना से वह नहीं गिरता जिसका आँग...